रहने मास आंख के खोलने और मुदने का समय कि एक 30 की एक कला मानी जाती 30 कला का एक मुहूर्त होता है 30 मुहूर्त के रात दिन दोनों होते हैं सूर्य मानवीय लोक में दिन रात का विभाजन करते हैं उनमें रात्रि जीवों के शयन के लिए और दिन कर्म में प्रवृत्त होने के लिए है पितरों के रात दिन का एक लौकिक मास होता है उनमें रात दिन का विभाग है पितरों के लिए कृष्ण पक्ष दिन है और शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए रात्रि है मनुष्यों के तीस मास का पितरों का एक मास कहा जाता है इस प्रकार 360 मानव मासों का एक पितृ वर्ष होता है यह गणना मानवीय गणना के अनुसार की जाती है मानवीय गणना के अनुसार 100 वर्ष पितरों के 3 वर्ष के बराबर माने गए हैं इस प्रकार पितरों के बारहों, की संख्या बतलाई जा चुकी है प्रमाण के अनुसार जिसे एक मानव वर्ष कहते हैं वही देवताओं का एक दिन रात होता है ऐसी वैदिक श्रुति है मानवीय वर्ष के अनुसार जो देवताओं के रात दिन होते हैं उनमें भी पुनः विभाग है उनमें उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है इस प्रकार दिव्य दिन की गणना बतलाई जा चुकी 30 मानवीय वर्षों का एक दिव्य मास बतलाया जाता है इसी प्रकार 100 मानवीय वर्षों का तीन दिव्य मास माना गया है यह दिव्य गणना की विधि कही जाती है मानुष गणना के अनुसार 308 वर्षों का एक दिव्य देव कहा गया है मानुष गणना के अनुसार 3030 वर्षों का 1 सप्तर्षि वर्ष होता है 9090 मानुष वर्षों का 1 ध्रुव कहलाता है 96000 मानुष वर्षों का 1000 दिव्य वर्ष होता है ऐसा गणितज्ञ लोग कहते हैं विद्ववरों इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिव्य गणना के अनुसार यह गणना बतलाई ने इस भारत वर्ष में चार युग बतलाए हैं उन चारों युगों के नाम हैं कृत त्रेता द्वापर और कलि इनमें सर्वप्रथम कृत युग तत्पश्चात त्रेता तब द्वापर और कलयुग आने की परिकल्पना की गई है उनमें कृत युग 4000 दिग वर्षों का बतलाया जाता है इसी प्रकार 400 वर्षों चार वर्षों इसके अतिरिक्त संध्या और संध्यान सहित अन्य तीनों युगों में हजारों और सैकड़ों की संख्या में 1/4 कम हो जाता है इस प्रकार युग संख्या ज्ञाता लोग त्रेता का प्रमाण 3000 वर्ष उसकी संध्या का प्रमाण 300 वर्ष और संध्या के बराबर ही संध्यानश का प्रमाण 300 वर्ष बतलाते द्वापर का प्रमाण दो हजार वर्ष और उसकी संध्या तथा संध्यांश का प्रमाण दो दो सौ अर्थात चार सौ वर्षों का होता है। कलयुग एक वर्षों का बतलाया गया है तथा उसकी संध्या और संध्यांश मिलकर दो वर्षों के होते हैं। इस प्रकार कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चार युग होते हैं और इनकी काल अब मानस पर्व के अनुसार इन युगों में कितने वर्ष होते हैं उसे सुनिए इनमें 17 लाख 28 हजार वर्षों का कहा जाता है इसी मानस गणना के अनुसार त्रेता युग की 12 लाख 96 बतलाई गई है द्वापर युग 8 लाख 64 हजार वर्षों का होता है मानस गणना के अनुसार कलियुग का मान 432000 वर्षों का कहा गया है चारों युगों की यह अवस्था मानव गणना के अनुसार बतलाई गई है इस प्रकार संध्या और संध्यांस सहित चारों युगों की संख्या बतलाई जा चुकी अब मनवंतर का वर्णन करते हैं इन कृत युग त्रेता आदि युगों की यह चौकड़ी जब एक, एक मनवंतर कहते हैं अब मनवंतर की वर्ष संख्या मानुष गणना के अनुसार सुनिए मानो वर्ष के अनुसार एक मनवंतर की वर्ष संख्या 31 करोड़ 10 लाख 32 हजार 880 वर्ष 6 महीने की बतलाई जाती है अब मैं दिव्य गणना के अनुसार मनवंतर का वर्णन कर रहा हूं एक मनु का कार्यकाल एक लाख चालीस हजार दिव्य वर्षों का बतलाया जाता है मन्वंतर का समय युग वर्णन के साथ ही कहा जा चुका है चारों युगों की यह चौकड़ी जब क्रमशः एक हज़त्तर बार बीत जाती है तब उसे एक मन्वंतर कहते हैं काल तत्व को जानने वाले विद्वान मनवंतर के 14 गुने काल को एक कल्प बतलाते हैं इसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है जिसे महाप्रलय कहते हैं महाप्रलय का समय कल्प के समय से दुगुना होता है इस प्रकार कृत युग त्रेता आदि चारों युगों की वर्ष संख्या बतलाई जा चुकी अब मैं त्रेता द्वापर और कलयुग की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं युग और त्रेता ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं अतः इनका प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता इसी कारण इन दोनों युगों के वर्णन का अवसर क्रमशः प्राप्त होने पर भी मैंने आप लोगों से नहीं कहा साथ ही उस समय ऋषि वंश का प्रसंग छिन जाने पर चित्त व्याकुल हो उठा था उस समय जो नहीं कहा था वह शेशांश अब त्र जो मनु और सप्तर्षिगण थे उन लोगों ने ब्रह्मा की प्रेरणा से श्रौत और स्मार्त धर्मों का वर्णन किया था उस समय सप्तर्षियों ने दार संबंध विवाह अग्निहोत्र ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की संहिता आदि अनेक विध श्रौत धर्मों का विवेचन किया था उसी प्रकार स्वायंभू मनु ने वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों से युक्त परंपरागत आचार लक्षण रूप स्मार्त धर्म का वर्णन किया था। देता युग के आदि में उत्कृष्ट तपस्या वाले उन सब तरसियों तथा मनु के हृदय में वे मंत्र सत्य ब्रह्मचर्य शास्त्र ज्ञान तपस्या तथा ऋषि परंपरा के अनुक्रम से बिना सोच दर्शनों एवं तारकादि द्वारा एक ही बार में सयंग प्रगट हो गए थे, वे ही मंत्र आदि कल्प में देवताओं के हृदयों में सयंग उद्भूत हुए थे वह मंत्र योग हजारों गत कल्पों में सिद्धों और अन्यान्य लोगों के लिए भी प्रमाण रूप में प्रयुक्त होता था वे मंत्र पुनः उन देवताओं की प्रतिमाओं में भी उपस्थित हुए इस प्रकार रिग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद संबंधी जो मंत्र हैं वे सप्तर्शियों द्वारा कहे गए हैं स्मार्त ध धर्म के सीतु स्वरूप थे, किंतु द्वापर युग में आयु के न्यून हो जाने के कारण उनका विभाग कर दिया गया है। ऋषि अपने धर्म से परिपूर्ण हैं, वे तप में निरत हो, रात दिन वेदाद्येन करते हैं। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम प्रत्येक युग में युगधर्मानुसार इनका सांगो वर्णन किया है। वे योगानुकूल वेदवाद से खलित होकर अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मणों का धर्म जप यज्ञ, छत्रियों का यज्ञारंभ, वैश्यों का हविर यज्ञ और शुद्रों का सेवा यज्ञ कहा जाता है। उस समय सभी वर्ण के लोग उन्नत धर्मात्मा क्रियानिष्ठ युक्त, सम्रद्ध और सुखी थे परस्पर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण छत्रियों के लिए और छत्री वैश्यों के लिए सब प्रकार का विधान करते थे तथा शूद्र वैश्यों का अनुवर्तन करते थे उनके स्वभाव सुंदर थे तथा उनके धर्म वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल होते थे समूचे तृता युग क किए गए कर्म सिद्ध होते थे। त्रेता युग में आयु, रूप, बल, बुद्धि, निरोगता और धर्म परायणता ये सभी गुण सर्वसाधारण लोगों में भी विद्यमान थे। ब्रह्मा ने संयंग इनके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी तथा ब्रह्मा के मानसिक पुत्र ऋषियों द्वारा संहिताओं, मंत्रों, निरोगता और धर्म परायणता क उसी समय देवताओं ने यज्ञ की भी प्रथा प्रचलित की थी स्वयं भू मनवंतर में संपूर्ण यज्ञीय साधनों सहित याम शुक्ल यज विश्वसज तथा महान तेजस्वी देवराज इंद्र के साथ देवताओं ने सर्वप्रथम इन यज्ञों का प्रचार किया था उस समय सत्य जप तप और दान यही प्रारंभिक धर्म कहलाते थे जब इन धर्मों का ह्रास प्रारंभ और अधर्म की शाखाएं बढ़ने लगती थीं, तब त्रेता युग में ऐसे शूर वीर चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते थे, जो दीर्घायु संपन्न, महाबली, दंड देने वाले, महान योगी, यज्ञ परायण और ब्रह्मनिष्ठ थे, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और सुंदर, मुख भरे पुरे और शरीर सूसंगठित थे।